श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सत्रह पंद्रह जुलाई अठारह सौ पचासी मधुर नृत्य तथा नाम संकीर्तन श्री राम कृष्ण तो बैठक खाने के पश्चिम ओर खाट पर लेटे हुए हैं रात के चार बजे का समय होगा कमरे के दक्षिण ओर बरामदा है उसमें एक स्टूल पड़ा हुआ है उस पर मास्टर बैठे हैं कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण बरामदे में गए मास्टर ने भूमिष्ट होकर प्रणाम किया आज संक्रांति है बुधवार 15 जुलाई अट्ठारह सौ श्री राम मैं एक बार और उठा था अच्छा क्या सवेरे दक्षिणेश्वर जाऊं, मास्टर प्रातःकाल गंगा बहुत कुछ शांत रहती है सवेरा हो गया है भक्तों का आगमन अभी नहीं हुआ श्री रामकृष्ण हाथ मुख धोकर मधुर स्वर से नाम ले रहे हैं पश्चिम वाले कमरे के उत्तर तरफ के दरवाजे के पास खड़े होकर नाम ले रहे हैं पास ही मास्टर हैं थोड़ी देर बाद कुछ दूरी पर गोपाल की माँ आकर खड़ी हुई अंतपुर के द्वार के पास दो एक स्त्रियाँ श्री राम कृष्ण को आकर देख रहे हैं राम नाम करके श्री राम कृष्ण कृष्ण का नाम ले रहे हैं कृष्ण कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी गोपी राखाल जीवन कृष्ण नंद नंदन कृष्ण गोविंद गोविंद फिर गौरांग का नाम लेने लगे गौरांग प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद फिर कह रहे हैं अलख निरंजन निरंजन कहकर रो रहे हैं उनका रोना और करुण करुणकण्ठ सुनकर पास में खड़े हुए सब भक्त भी रोने लगे वे रोते हुए कह रहे हैं निरंजन आ बेटा कब तुझे भोजन कराकर जन्म सफल करूँ देह धारण करके मनुष्य के रूप में तू तो मेरे लिए आया हुआ है जगन्नाथ जी को अपनी विनय सुना रहे हैं जगन्नाथ जगत बंधो दीनबंधो मैं संसार से अलग तो हूँ ही नहीं नाथ मुझ पर दया करो प्रेमोन्मत्त होकर गा रहे हैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजे जी अब नारायण का नाम कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं श्रीमन्ारायण नारायण नारायण अब श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ छोटे कमरे में बैठे दिगंबर जैसे पाँच साल का बच्चा बलराम मास्टर और भी दो एक भक्त बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण ईश्वर के रूप के दर्शन होते हैं जब सब उपाधियाँ चली जाती हैं विचार बंद हो जाता है तब दर्शन होता है तब मनुष्य निर्वाक हो समाधि में लीन हो जाता है थिएटर में जाकर वहाँ बैठे हुए आदमी कितनी ही गप्पे सुनाते सुनाते रहते हैं पर्दा उठ, उठा नहीं कि सब गप्पे बंद हो जाती है जो कुछ देखते हैं उसी में मग्न हो जाते हैं तुम्हें यह मैं गुह बात सुना रहा हूँ पूर्ण और नरेंद्र आदि को प्यार करता हूँ इसका एक खास अर्थ है जगन्नाथ को मधुर भाव में आकर भेटने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया नहीं कि गिर हाथ टूट गया उसने समझा दिया तुमने शरीर धारण किया है इस समय नर रूपों में ही सख्य वात्सल्य आदि भावों को लेकर रहो रामलला पर जो जो भाव होते थे वे ही अब पुणाली को देखकर होते हैं रामलला को मैं नहलाता था खिलाता था सुलाता था साथ लेकर घूमता था रामलला के लिए बैठकर रोता था इन सब लड़कों को लेकर ठीक वे ही बातें हो रही हैं देखो न निरंजन किसी में लिप्त नहीं है खुद रुपया लाकर गरीबों को दवा खाने ले जाया करता है विवाह की बात पर कहता है बापरे विशालाक्षी नदी का भवर है उसे मैं देखता हूँ एक ज्योति पर बैठा हुआ है पूर्ण साकार ईश्वर के राज्य का है उसका जन्म विष्णु के अंश से है आहा कैसा अनुराग है मास्टर से देखा नहीं वह तुम्हारी तरफ देखने लगा जैसे गुरुभाई पर दृष्टि हो जैसे कोई अपना सगा हो एक बार और मिलने के लिए कहा है उसने कहा है कप्तान के यहाँ भेंट होगी नरेंद्र का स्थान बहुत ऊंचा है निराकार का घर है पुरुष की सत्ता है इतने भक्त आ रहे हैं उसकी तरह एक भी नहीं है एक एक बार मैं बैठकर हिसाब लगाता हूँ देखता हूँ दूसरों में से कोई तो पद्मों में दस दल का है कोई सोलह दल का कोई सौ दल का परंतु नरेंद्र सहस्त्र दल का है दूसरे लोग यदि लोटा धड़ा आदि है तो नरेंद्र खूब बड़ा मटका है गढ़ियों और तालाबों में नरेंद्र सरोवर है जैसे हाल दाल सरोवर मछलियों में नरेंद्र लाल आँखों की रोहू है तथा अन्य सब तरह तरह की छोटी मछलियाँ हैं नरेंद्र बहुत बड़ा आधार है उसमें बहुत सी चीज़ें समा जाती है बड़े छेद वाला बाँस है नरेंद्र किसी के वश नहीं है वह आसक्ति और इंद्रिय सुख के वश नहीं है नर कबूतर है नर कबूतर की चोच पकड़ने पर वह चोच खींच कर छुड़ा लेता है मादा चुपचाप रह जाती है बेल घर के तारक को मृगाड़ एक प्रकार की मछली चालाक और बड़ी कह सकते हैं नरेंद्र पुरुष है इसीलिए गाड़ी में दाहिनी और बैठता है भवनाथ का जनाना भाव है इसलिए उसे दूसरी ओर बैठाता हूँ नरेंद्र सभा में रहता है तो मुझे भरोसा रहता है श्रीयुक्त महेंद्र मुखर्जी आए और प्रणाम किया दिन के आठ बजे होंगे हरिपद तुलसीराम भी क्रमशः आए और प्रणाम किया बाबूराम को बुखार है इसलिए वे नहीं आ सके श्री राम मास्टर से छोटा नरेंद्र नहीं आया उसने सोचा होगा वे चले गए मुखर्जी से कितने आश्चर्य की बात है वह छोटा नरेंद्र बचपन में स्कूल से लौटकर ईश्वर के लिए रोता था ईश्वर के लिए रोना क्या सहज ही होता है फिर बुद्धि भी खूब है बांसों में बड़े छेद वाला बांस है और सब मन मुझ पर रहता है गिरीश घोष ने कहा नौ गोपाल के यहाँ जिस दिन कीर्तन हुआ था उस दिन छोटा नरेंद्र गाया था परंतु वे कहा कहकर बेहोश हो गया लोग उसके ऊपर से चले जाते थे उसे भय भी नहीं है कि घर वाले नाराज होंगे दक्षिणेश्वर में लगातार तीन रात रहा था